संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि देवी दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसुद्ध है प्रेरक प्रसंग कोयल और कौवा संस्कृत साहित्य की यह एक चर्चित कथा है एक बार वसंत ऋतु में एक कोयल वृक्ष पर बैठी कूक रही थी। आते-जाते लोग उसकी कूक सुनते और उसकी सुरीली आवाज़ का आनंद लेने के लिए कुछ देर ठहरते उसकी तारीफ के पुल बांधते कुछ देर बाद कोयल के सामने एक कौआ तेज गति से आया कोयल ने उससे पूछा अरे भाई इतनी तेज गति से कहाँ जा रहे हो कुछ देर बैठो हम दोनों मिलकर बातें करते हैं कौवी ने उत्तर दिया कि वह जना जल्दी में है और देश छोड़कर कर परदेश जा रहा है कोयल ने इसका कारण पूछा तो कौवा बोला यहाँ के लोग बड़े खराब हैं सब तुम्हें ही चाहते हैं सभी लोग सिर्फ तुम्हारा आदर करते हैं वे यही चाहते है कि तुम हमेशा की तरह इसी प्रकार उनके क्षेत्र में गाती रहो वहीं जहां तक मेरी बात है तो कोई मुझे देखना तक नहीं चाहता यहां तक कि मैं किसी की मुंडेर पर जाकर बैठता हूं, तो वे मुझे कंकड़ मारकर वहां से भगा देते हैं। मेरी आवाज़ तो कोई सुनना ही नहीं चाहता जहां मेरा अपमान हो मैं ऐसे स्थान आरोप एक क्षण भी नहीं रहना चाहता ज्ञानियों ने भी यही शिक्षा दी है कि अपमान की जगह पर नहीं रहना चाहिए मैं तो जा रहा हूँ यह सुनकर कोयल बोली परदेश जाना चाहते हो तो बड़े शौक से जाओ जब पूरी तरह से तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है लेकिन एक बात सदैव ध्यान में रखना कि वहाँ जाने से पहले अपनी आवाज को मधुर बना लेना यदि तुम्हारी वाणी ठीक वैसे ही कठोर रही जैसी कि यहाँ पर है तो परदेश में भी लोग तुम्हारे साथ वही व्यवहार करेंगे जो यहाँ पर अभी हो रहा है संसार जो है जैसा भी है उसे बदला नहीं जा सकता लेकिन हम अपनी दृष्टि और वाणी को बदल सकते हैं इन दोनों के बदलने से जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है और यहीं से संसार में आनंद और सुख की प्राप्ति शुरू होती है इसलिए अपने आप को थोड़ा सा बदल कर देखो फिर तुम्हें जहाँ भी रहोगे वहाँ पर सुख और संतोष अनुभव होगा कोयल की बात कौ की समझ में आ चुकी थी उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया और वहीं बैठकर कोयल से बातें करने लगा उसने मन ही मन अपने स्वभाव को बदलने का विचार कर लिया था अभी आप सुन रहे थे प्रेरक प्रसंग कोयल और कौवा वाचिक स्व भारती परिमल